नमस्कार आप सुन रहे रेडोमो वर्ना इंटी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि हम लोग कुछ ख़ास लोगों से बात करते हैं उनकी कुछ खास बातें जो है हमें मोटिवेशन देता है और हम अलग अलग लोगों को विशेष मुलाकात कार्यक्रम में ख़ास मेहमान के रूप में आज के शो में बुलाते हैं तो ये आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ गुजरात के महेंद्र बागरिया जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और ख़ास इनकी सेवाओं के बारे में उन्हीं से जानेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है जब उनसे बातें हुई है थोड़ी सी बातें मैंने की हैं काफ़ी अच्छी बातें सुनने में आएँ कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर में काफ़ी अच्छी जनता की सेवा के लिए बहुत सारे काम किए हैं तो उन्हीं से जानेंगे आप सभी की तरफ से महेंद्र बागरिया जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद मैं महेंद्र बगड़िया हाल फिलहाल गुजरात में नर्मदा पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ मेरा जो वतन है वो राजस्थान है अलवर डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में 2012 से मैं इस सर्विस में हूँ बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे सभी श्रोताओं को ज़रूर दें मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में भैर में मैं पैदा हुआ हमारे फादर आर्मी में थे उन्होंने दो बार लड़ी 65 65-71 की उसके बाद हमारी शिक्षा के लिए उन्होंने फिफ्टीन ईयर आर्मी में काम करने के बाद बैंक जॉइन किया और हम लोग अलवर सिटी में सेट हुए वहीं रहते हुए केंद्रीय विद्यालय स्कूल से मैंने शिक्षा ली उसके बाद अलवर के ही गोरमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया एम वहीं से किया और उसके बाद शुरू से ही चूँकि फादर भी आर्मी में रहे तो शुरू से यूनिफॉर्म सर्विस में जाने का एक मतलब इच्छा थी तो उसके लिए यूपीएससी की तैयारी करी और फाइनली आई पी में सेलेक्ट हुए आईपीएस में रहते हुए गुजरात 2012 में हम लोगों ने कैडर ज्वाइन किया और गुजरात में लगभग काफ़ी जगह हम लोगों ने वलसाड़ वड़ौदा अहमदाबाद ए टी एस अहमदाबाद डी के तौर पर कार्य किया और हाल फिलहाल नर्मदा में हूँ आईपीएस होने से पहले मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर भी रहा बॉम्बे में 2010 के आसपास और अच्छा अनुभव रहा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जैसे कि हम सभी जानते हैं पुलिस में जो अपनी सेवाएं देना अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब होते हैं और उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेजी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है तो आइए आप जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम लोग अब नर्मदा में हैं नर्मदा में जो जनता के हित में जो कार्य आपने जब से आप इस जगह पर आए तब से कौन कौन सी से सेवाएँ आपने दी है उसके बारे में कुछ खास बातें बताई नर्मदा में मैं टू जनवरी में आया लगभग मुझे ढाई साल से ऊपर हो यहाँ हो गया जे एस के तौर पे यहाँ रहते हुए चूँकि नर्मदा की जो भौगोलिक स्थिति है इट्स अ हेली एरिया पहाड़ी विस्तार है और यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सली सेवेंटी फाइव परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है और बॉर्डर डिस्टिक है महाराष्ट्र को टच करता है मध्य प्रदेश के रिवर वाटर का एरिया जो लगता है मध्य प्रदेश को टच करता है और काफ़ी सराउंडेड है और पहाड़ी एरिया से और जंगल विस्तार का काफ़ी इस यहाँ पर क्षेत्र फैला हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट एज ए as एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे चुना गया है केंद्र सरकार की तरफ से ये अभी संभावनाओं से परिपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हर तरह के काम संभव है चाहे वो रेवेन्यू स्तर पर हो चाहे पुलिस स्तर पर हो चाहे शिक्षा के स्तर पर हो चाहे आरोग्य के स्तर पर हो पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने हर तरह के वो प्रयास किए यहाँ जिससे समाज में पुलिस की छवि अच्छी हो समाज में पुलिस का अच्छा दिखे कि पुलिस सोसाइटी के लिए है कम्युनिटी पुली, कम्युनिटी पुलिसिंग को काफ़ी बढ़ावा दिया यहाँ रहते हुए कुछ स्टेप्स हम लोग जैसे इसमें यहाँ पर अपनाए हम लोगों ने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ ऐसे की जिससे मतलब काफ़ी पब्लिक को उसमें फ़ायदा हुआ जैसे हम लोग जब आए यहाँ पे तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने निर्भया सवारी करके एक कंसेप्ट चालू किया बेसिकली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें कई बार ऐसे इंसिडेंट बनते हैं जिसमें पब्लिक जो बैठ के जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चाहे वो ऑटो है झगड़ा है नहीं। नहीं। कुछ भी है लेडीज़ के साथ बदतमीजी होती है तो उसमें हम लोगों ने सभी व्हीकल्स को डिकॉर्ड किया क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो लोगों को कई बार गाड़ी का नंबर भी याद नहीं रहता और जो रजिस्टर्ड जो इनके ड्राइवर्स होते हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं होते तो अपने को इस तरह से बार कोडिंग किया कि जो भी उसके अंदर बैठे एटलीस्ट उसको वो बार कोड एक बार अपनी नज़र से ज़रूर दिखे तो कई बार जब इंसिडेंट बनता है तो हम लोग उनको यही पूछते हैं कि आप उस पर किस तरह का चा चिन्ह बना हुआ तो वो हम लोग उसके अंदर रेडियम की पट्टी लगाते हैं तीन चार जगह तो और दूसरा जो उनके ड्राइवर्स हैं उनका बायोडेटा रखते हैं तो वो क्योंकि नंबर याद करना लंबा होता है तो पब्लिक को याद नहीं रहता कि उस नंबर की गाड़ी थी वो उसमें हमारे साथ इंसिडेंट बना तो वो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे तो उसके बाद हमारे पास कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं आया जिसमें किसी के बैग से कुछ निकाल लिया हो किसी के साथ कुछ बदतमीजी हुई है किसी लेडीज़ के साथ कोई मिसबिहीव हुआ हो हु। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर एक भारत का पहला नर्मदा पुलिस बाइक एम्बुलेंस स्टार्ट किया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पहला प्रयास है भारतवर्ष में जिसमें हम लोगों ने एक बाइक को मॉडिफाइड करके उसको एम्बुलेंस का रूप दिया उसका मेन मकसद ये था क्योंकि ये जो ट्राइबल एरिया है इसमें डार्क जोन बहुत है यहाँ पे कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है जहाँ पर नाइट में जो एक्सीडेंट होते हैं तो वो एक्सीडेंट की वजह से जो गोल्डन आवर होता है उसमें सही मदद उनको नहीं मिल पाती पर जो हमारी बाइक एम्बुलेंस हैं वो एक तरह से पेट्रोलिंग भी रखती हैं ऑन रोड भी रहती हैं तो इससे एक तरह से एक तरफ प्राइम क्राइम प्रिवेंशन होता है दूसरा अगर ऐसा इंसिडेंट है कोई एक्सीडेंट रात को हुआ है तो ये लोग तुरंत उसको रेस्पॉन्स करते हैं इसमें सब हाई स्ट्रैचर है जीपीएस लगा हुआ है और जितनी भी जो स्टार्टिंग में अगर हम लोगों को लगता है कि हम लोग थोड़ा ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे पास जो वॉकी टॉकिस सेट होते हैं बी का नंबर इनको प्रोवाइड किए तो हम जो नज़दीकी एक सौ है उसको कॉन्टेक्ट करते हैं तो जो ऑन रोड पे जो रात में एक्सीडेंट्स होते थे उसमें इसका काफ़ी अच्छा समर्थन मतलब सोसाइटी को मिला है बाकी हम लोगों की तरफ से गुजरात में पहला निर्भय स्कॉड करके आपको याद होगा दिल्ली में एक केस ऐसा हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्भय स्कॉड करके लेडीज़ का एक ग्रुप बनाया है जो गुजरात में प्रथम है भारतवर्ष में शायद कहीं और भी पुलिस ने इसको स्टार्ट किया है गुजरात की तरफ से हम लोगों ने इसमें जो हमारी जो सबसे फिट लेडीज़ हैं पुलिस कांस्टेबल उनको इसमें रखा और उनका जो बेसिकली काम है यही है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनके आसपास वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं और जितने भी यूटीजिंग्स के बनाव बनते हैं चाहे वो बस डेपो हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे मार्केट एरिया हो चाहे स्कूल कॉलेज के आस जो भी लड़के रोमियोगी करते हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता गाड़ियाँ ले घूमते हैं उन पर ये लोग वॉच रखते हैं और सबसे इसमें दूसरी बात हमारे यहाँ पे नर्मदा जितने भी स्कूल कॉलेजेज़ हैं उसमें हम लोगों ने फरियाद पेटी लगाई है जिसमें अभी तक हमको कम से कम दस बारह फरियाद उसमें मिल चुकी हैं जिसमें लड़कियों को ऐसा बोला गया है कि आप को अगर कोई भी बदतमीजी करता है कोई परेशान करता है तो इस कंप्लेंट बॉक्स में आप डालिए तो ये लड़कियाँ जो भी निर्भया स्कॉट वाली हैं हर दो तीन दिन में उसको चेक करती हैं चाबीनी के पास रहती है उस कंप्लेंट बॉक्स की और उस कंप्लेंट के आधार पर जिसका भी नाम होता है उस पर एक्शन लीगली लिया जाता है एक हम लोग कंसेप्ट जो इंडिया में हम लोग संभव फर्स्ट होगा हेम रेडो का कंसेप्ट हम लोग चालू कर रहे हैं हमारे यहाँ वन थर्टी नाइन विलेज ऐसे हैं जो कि नॉन कनेक्टिविटी वाले विलेज हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी मोबाइल की इंटरनेट की नहीं ना के बराबर है उस कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से दूर करने के दूर हो इसके लिए हमने प्रयास किया कि जो हेम रेडियो का कंसेप्ट है बेसिकली हेम रेडियो का यूज़ जो डिजास्टर की कंडीशन होती है उनमें टेम्प्रेरी बेस पे किया जाता है मगर हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम लोग कंटिन्यू बेस पे चालू करें तो इसके लिए हमने वन थर्टी हमारे यहाँ ग्राम रक्षक दल होता है जो गाँव से लोगों को हम डेली बेसिस पे काम पर रखते हैं तो वहाँ के हर गाँव के वन थर्टी के हर दो जीआरडी को हम लोग ये हेम रेडियो देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें इनका टेस्ट भी होना है दिल्ली टेली कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट से इसका लाइसेंस भी आता है तो उसमें अभी तक हम लोगों के 100 बच्चों का टेस्ट हुआ है उसमें और लगभग 85 के आसपास उसमें पास भी हुए हैं क्योंकि वो लाइसेंस लेने के लिए इनको एग्ज़ाम देना पड़ता है तो वो हेम रेडियो का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा जो इंटीरियर में विलेज़ हैं इंटीरियर रिमोट विलेज़ हैं जो जंगल है पहाड़ हैं वहाँ तक कनेक्टिविटी मिले पुलिस को पता चले कि उस गांव में कोई इंसिडेंट बना क्योंकि मोबाइल वहां से काम नहीं करता है तो वो गाँव से कुछ भी मैसेज हमको मिले सीधा हमारे कंट्रोल रूम पे पता चले तो पुलिस का रेस्पॉन्स इसमें बढ़ता है तो एक 139 विलेज का एक साथ कवर करना ये अपने आप में हां भारत में काफ़ी अच्छा प्रयास है और सम्भवतः ये जल्दी मतलब इसका इनोग्रेशन होगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से जो है नर्मदा में प्रयास हो रहा है बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी सुनकर जैसे नर्मदा इसकाट के बारे में बताया और जहाँ पर फरियाद पेटी रखी गई है हर जगह पे और उसको चेक करते हैं और फिर उसके अनुसार ये लोग जो है उसके ऊपर काम करते हैं और दूसरा ये बहुत अच्छी बात बताएँ कि हेम रेडियो के बारे में एक्चुअली मोबाइल अगर यूज़ नहीं होता या मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं रहती हैं तो उस समय हैम रेडियो जो है अच्छी तरह से काम कर सकता है और उसमें एक दूसरे से लोग जो है 39 विलेजेस जैसे सर ने बताया उन सभी को कनेक्ट करने में आसानी हो जाती है और ये सारी चीज़ें जो है जल्दी से जल्दी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम सभी को हेल्प करता है और तीसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो बाइक एम्बुलेंस पहली बार मैंने सुना है बाइक एम्बुलेंस के बारे में और जिसके माध्यम से जो भी पेशेंट हैं जिनको बहुत जल्दी मेडिकल सुविधा चाहिए तो इसके माध्यम से वो चीज़ें बहुत आसानी से उनको मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छी सर्विसेस हो रही हैं तो आइए और भी बहुत सारी बातें करेंगे महेंद्र बागरिया जी से लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुना है रेडिट वन नाइनटी पॉइंट आते रहो, रहो जब जीरो दिया मेरे भारत ने भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देता ना दशम लो भारत तो यूं चाद पे जाना मुश्किल था धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहा पहले आई सभ्यता जहा पहले आई पहले जन्मी है जहा पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला संसार चला और आगे बढ़ा यू आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे ये और बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले बढ़ता ही रहे और फूले फले चुप क्यों हो गए और सुना है जहां की सदा की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ है प्रीत जहाँ की रीत सजा मान चुकी सारी दुनिया में बात मैं बात वही दोहराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ जहाँ मैं नित नित मैं नित नित्य शीश झुकाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच ये सोच के मैं इतराता हूं भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं है प्री कहां की रीत सदा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के ख़ास मेहमान महेंद्र बागरिया जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छी सर्विसेज के बारे में उन्होंने बताया आईपीएस हैं अभी यंग एंड एक्टिव हैं काफ़ी सर्विसेज करने की उनकी सोच है लोगों को कैसे जो है आसानी से सब सुविधा मिले मेडिकल सर्विसेज हो या किसी भी हादसे में उनको जल्दी से जल्दी मदद मिले ये उनकी एक सोच बनी हुई है और इसके लिए वो काम कर रहे हैं तो आइए एक एक और बात मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन किन से मिलता है उनके बारे में बताइए मोटिवेशन का ऐसा सवाल है कि जब हम इस सर्विस में आते हैं तो हमारा मेन धेय जो रहता है कि पब्लिक के लिए हम ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेनिंग का हमारी एजुकेशन का हमारे ज्ञान का हर चीज़ का फ़ायदा आम जनता को मिलना चाहिए हम लोग जहाँ तक सोच पाते हैं जहाँ तक हम समझ पाते हैं चीज़ों को तो हम हर तरह का वो संभव प्रयास करते हैं कि आम जनता जो बिल्कुल नीचे के पायदान पे खड़ी है यहाँ पे वैसे मैंने आपको जैसे पहले बताया ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे ऐसा कौन सा प्रयास है जिससे बिल्कुल पंक्ति में लास्ट में खड़े हुए इंसान को हम अपने कार्य की मदद से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं आप जैसे समझेंगे साइन एक, एक जो सिविल सर्वेंट करता है साइन उसके साइन का एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है हम जो भी एजेंडा बनाते हैं जो भी रिपोर्ट बनाते हैं उसके पीछे कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं तो हम लोग जब ये प्रयास करते हैं कि हमारे किस काम से किसको कैसा फ़ायदा होगा तो उस पर गंभीर विचार करते हैं तो हमने जैसे मैंने आपको बताया नर्मदा पुलिस बाइक एम्बुलेंस हमने चालू किया नर निर्भया स्क्वाड चालू किया नरम ये निर्भया सवारी चालू किया निर्भया हेम रेडियो का चल रहा है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पीछे पब्लिक का ही है कि पब्लिक को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो वो हम लोग हर तरह से प्रयास किए मतलब एक आम इंसान ही हमारी हमेशा दिमाग में रहता है कि हमारे ऐसा कौन सा काम हो जिसकी वजह से आम इंसान को फ़ायदा हो क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ़ देखता है काम की तरफ़ चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर श्री हों चाहे एस श्री हों चाहे डी श्री हों तो इनका काम है कि आम जनता को ध्यान में रखते हुए गरीब इंसान को जो बिल्कुल नीचे के पायदान पर खड़ा हुआ उसको ले कर बनाए तो मेरे काम के पीछे काम इंसान ही है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका जो ज्ञान है आपने जो पढ़ाई की है उसके साथ में एक आम इंसान को कैसे सरकारी मदद मिल सके और वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके ये बहुत ही अच्छा एम आपने अपने जीवन में रखा है और उस अनुसार आप अपना काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग कई बार बहुत सारे हमारे पास जॉब होते हैं बहुत सारे काम करते हैं लेकिन फिर भी रिलैक्स होने के लिए कभी कभी हम लोग संगीत का सहारा लेते हैं तो मैं चाहूँगा कि कोई एक गीत जो आपके जहन में हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसके बारे में बताइए यूँ तो गाने बहुत पसंद हैं और लिसनिंग एंड सिंगिंग मतलब हॉबी का पार्ट भी है यू के जब हम लोगों ने कॉलम्स भरे थे हॉबीज़ में तो ये भी एक कॉलम में लिखा था कि लिसनिंग एंड सिंगिंग हिंदी मूवी सॉन्ग्स हर गायका के अपने अपने सॉन्ग्स हैं किशोर का दायका अलग है मुकेश जी का दायक अलग है उसके लता जी कुमार शानू और वर्तमान में बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं मगर एक गाना जो मेरे को याद है कि जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करके गया था तो मेरे एक गाना एक दिमाग में था जो कि रेफ्यूजी मूवी का है आ, पंची नदिया पवन जो आपने शायद सुना होगा पन छ नदियाँ पवन हवा के जो के कोई सरहद इनको ना रोके तो ये गाना कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी बात कहता है तो इसलिए गाना मुझे काफ़ी पसंद है मुझे ज़्यादा बोल तो याद नहीं है पर मैं इसका अक्सर सुनता हूँ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 चलिए महेंद्र बागरिया जी ने बहुत ही प्यारा सा गीत याद कराया और आपने सुना भी आशा करता हूँ आप सभी को भी ये गाना बहुत पसंद आता होगा क्योंकि ये गाना हमारे दिल से जुड़ी हुई है और जहाँ पर हम सभी जब बात करते हैं कि हम सब इंसान एक है तो वो एकता की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है कुदरती देन से हम देखते भी है पंछी नदियाँ हवा ये सब को चाहिए ये सब जगह चलते हैं वैसे ही हम इंसान भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलकर अगर अपना जीवन जिए किसी धर्म या किसी मज़हब या किसी पंथ या किसी एक चीज़ को अटके ना रहे और सभी को समान रूप से देखें जैसे भारत देश की एक परंपरा रही है कि विविधता में एकता तो उन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से फ़ील कर पाते हैं इस गीत के माध्यम से और चलिए आशा करता हूँ आप तक संदेश पहुँच गया होगा और जाते जाते मैं कहूँगा सर से कि हमारे राजस्थान और गुजरात जैसे आपका नर्मदा में ट्राइबल बेल्ट बहुत है आदिवासी लोग रहते हैं पहाड़ों में रहते हैं वैसे हमारे आंबरोड़ के इलाके के आस में भी बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाक़े में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कई बार हम लोग कोशिश करते हैं मोबाइल टावर की वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं लेकिन फिर भी लोग हिम्मत करके जी रहे हैं उस एरिया में और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए आप एक मैसेज के तौर पे वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा बताइए मेरा मानना है कि जो भी प्रशासन ऐसे डिस्ट्रिक्स में काम कर रहा है जो कि हम उनको पिछड़ा नहीं बोले पिछड़े से मतलब वो एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब एक बोला जाता है कि ये पछात डिस्टिक है यानी कि बैकवर्ड डिस्टिक है यहाँ बैकवर्ड डिस्ट्रिक को कैसे ही? लोग आकलन करते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं है यहाँ पे मॉल्स नहीं है यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है मगर ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि संभावनाओं से परिपूर्ण हैं यहाँ पर आप एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में या एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं वो बिल्कुल दिखता है जबकि कंपेरिजन में आप एक बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल में बड़े डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम करेंगे तो आपको इतना नहीं दिखेगा मगर मेरा जैसे मेरी सोच है कि जो पच्छात डिस्ट्रिक्ट ना समझ के इनको हम संभावनाओं से परिपूर्ण डिस्ट्रिक्ट समझें आज नर्मदा मान लीजिए एट्टी फाइव सेवेंटी फाइव परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है मगर यहाँ पर काम करने के लिए इतना है कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक मतलब गहराई है और उस गहराई में प्रशासन जब काम करने उतरता है तो कहते हैं ना कि वो जंगल में भी मंगल कर देता है तो जैसे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ़ यूनिटी का आगामी समय में माननीय प्रधानश्री के हाथों उद्घाटन होने वाला है इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट चाहे वो दक्षिण राजस्थान हो जैसा आपने बताया तो ये पट्टे में हर डिस्ट्रिक्ट में संभावना है बस जो प्रशासन है वो पब्लिक की सोच को समझे कि वास्तव में पब्लिक क्या चाहती है सरकार की नीतियों को पब्लिक तक पहुँचाए और हर संभव प्रयास करे कि अधिकतम से अधिकतम फायदा पब्लिक को सरकार की नीतियों का हो अब बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया आशा करता हूँ ये एक बहुत ही सुंदर मैसेज है कि, कि किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो उसकी नेगेटिव चीज़ को बताते हैं लेकिन उसका सकारात्मक चीज़ अगर पॉजिटिव चीज़ को हम बताने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा हम लोग मोटिवेट होकर काम कर सकते हैं और ज़रूरी है कि प्रशासन और जनता मिल उन चीज़ों को करे तो आसानी से हम लोग सफलता पा सकते हैं जैसे कि आपने सर मैसेज के अंदर बताया कि नर्मदा का एक बहुत बड़ा सुंदर स्टैच्यू वाली बात है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमारे श्रोताओं को बताइए नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैच्यू जैसे आप लोगों ने काफ़ी जगह सुना होगा पढ़ा होगा वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्टेचू है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में मगर उससे भी जो टॉलेस्ट स्टैचू बन रहा है माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया टाउन में बन रहा है जो कि 182 मीटर उसकी हाइट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू बनने वाला है और ये एक बहुत गौरव की बात है कि गुज हिंदुस्तान में गुजरात के इस सरकार श्री ने इस एरिया को विकास के तौर पे चुना और इतने बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लिया तो इससे इससे ना केवल इस एरिया का विकास होगा बल्कि टूरिज़म का आकर्षण बढ़ेगा और जो डिस्ट्रिक्ट आज बोला जाता है कि पछात डिस्ट्रिक्ट है इसलिए सरकार ने उसको एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर चुना और निश्चित तौर पर आगामी चीज़ों का समय में इन कार्यों से इस क्षेत्र का विकास होगा चलिए सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता तो हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी सुनकर खुशी रहा हो रहा होगा और खास हमारे गुजरात के भाई बहनें जो रेडियो मधुबन को ज़्यादा सुनते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है की जो स्टैच्यू है उसका बहुत ही जल्दी इनाग्रल होने वाला है आने वाले समय में और इसकी पूरी तरह से तैयारी चल रही है और यहाँ के आसपास आसपास के गांवों को इंस्पिरेशनल विलेज के रूप में लिया जा रहा है और इसमें काम भी बहुत सारे होंगे और एक बार ये चीज़ पूरा हो जाएगा तो लोगों का टूरिज़्म तो इसमें बढ़ेगा ही और काफ़ी जो है रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे और लोग जो है अच्छी तरह से जी सकेंगे तो हम चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें मस्त रहे खुश रहें ऐसी हमारी शुभकामनाएं है एक बार फिर से महेंद्र बागे जी को बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्करा रहो